आज पाँच मार्च सन उन्नीस सौ छियासी हम हिंदी के सुप्रसिद्ध निर्देशक नाट्यकार श्री ब्रिजमोहन शाह से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी नाट्य शोध संस्थान की गतिविधियों से आप वाकिफ हैं और पिछले दिनों कई बार आपसे मिलना भी हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी और आपने कुछ सामग्री भी हमें प्रदान की आपको जानकर खुशी होगी कि संस्थान का काम चल रहा है और इस बीच काफ़ी इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए होते चल रहे हैं सुविधा अनुसार जैसा भी हो रहा है तो उसी कड़ी में हम आपकी बात इस मशीन में बंद करना चाह रहे हैं इस सारी रिकॉर्डिंग में हम लोगों का उद्देश्य अधिक से अधिक जानकारी उस व्यक्ति के बारे में प्राप्त करना है तो आप सबसे पहले शुरू करें आपका जन्म कब हुआ कहाँ हुआ किन परिस्थितियों में बचपन बीता और कैसे आप थिएटर की ओर उन्मुख हुए बिल्कुल ही आपने वहाँ भेज दिया मुझे जहाँ इस जगह को छोड़े हुए मुझे आज करीब सत्ताईस साल हो गए अच्छा प्रतिकाई तो जी मेरा जन्म हुआ नैनीताल में, अच्छा, में अच्छा मेरे पिताजी फौजी थे अच्छा और अंग्रेजी के जमाने की बात थी माता जी का संस्कार उनके जरा वे पेज बैठता था क्योंकि खानदानी तो बनिए हैं एक फौजी तो घर का माहौल कुछ जिस किस्म का था जिसमें ऐसी कोई कल्चर की बात है नहीं होती अच्छा आपका जन्म कब हुआ इस तथ्य को रिकॉर्ड कर लें। मेरा जन्म हुआ उन्नीस सौ तैस पहली, माँगी। पहली माँगी तो शिक्षा दीक्षा भी ऐसी ही रुक रुक के चली क्योंकि हमारे पिताजी को ऐसा शौक तो था नहीं पढ़ाने का केवल माता जी को था स्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि इस से अच्छे स्कूलों में भेजने की परिस्थिति में नहीं थी तो गौशाले के ही स्कूलों में से अच्छा। हम भेजा जाता था पढ़ते थे तो अध्यापक भी पिटाई विटाई खूब करते थे पढ़ने की आदत थी नहीं <laughs> तो स्कूल से भाग भाग जाते थे यहाँ तक हुआ कि एक बार आठ साल तक मैं में अच्छा। तो पिताजी भी इसमें कोई ऐसा नहीं की छोटा ठीक है बनिएगा लेकिन माता जी कहती थी नहीं पढ़ना चाहिए अच्छा दोनों आठ सालों में क्या किया पढ़ाई करना किया इधर खेला कूदा ये काम करते रहते थे अलबत् जरूर था बचपन से ही रामलीला देखने का बहुत शौक था अच्छा इस बारे मैं ये पूरा कर दूंगा उसके बाद पे आठ नौ साल के बाद फिर मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए फिर पढ़ाई हराई शुरू की फिर कभी पीछे घूर के नहीं देखा एमए तक किया वही नैनीताल नैनीताल से, से ही किया खेल कूद में और नाटकों में अधिक व्यस्त रहा अपने विद्यालय जीवन में तो ये शौक जो हुआ रामलीला देख के ही मुझे नाटक में रुचि शुरू हुई अच्छा। उस वक्त एक बहुत अच्छी बात वहाँ होती थी रामलीला में जो काम करते थे वह के नागरिक ही करटेन वर्टेन पेंट करते थे सीन सिंधी अपने हिसाब से वही बनाते थे तो रात को देर देर तक वहाँ तालीम कहते थे रिहर्सल को अच्छा। पूरा अभ्यास को तो तालीम चलती थी एक तरफ पे गाना बजाना हो रहा है दूसरी ये का हैं बन बन रही सीन अच्छा, तो अच्छा। वो आजकल बड़ा बड़ा अच्छा। आज देखने को कम मिलता है उसमे एक नागरिकता भी थी और एक ग्रामीण था अच्छा वो इस तरह से होता था जो की कोई ऐसे सीन होते थे जिसमें कोई अवतार ले रहा हो कोई राज दरबार का सीन हो रहा हो ऐसा हो रहा है तो वो एक किस्म का प्रोसीम होता था उसके अंदर होता था अच्छा बाकी आगे खूब जिसे हम अप्रिम कहते हैं काफी बड़ा अप्रिम होता था अच्छा। बाकी सीन जो वो युद्ध के सीन हो दी से ये सीन हो मन हो जो हो वो सब बाहर होते थे मगर पर्दे रहते थे और भी बनती तो उनके संसर्ग में भी हम रहते थे तो हमको तो हमको देखना ही पड़ता था काम हमारा लिए चाय चाय बनाना चाए लाना लाना ये अच्छा एक मिनट तो चूँकी क्या ये जो रामलीला के प्रदर्शन होते थे वो नाटक के अधिक निकट होते थे क्योंकि तो आमतौर पर जो रामलीलाएं है होती हैं उनमें तो पर्दे वगैरह का इस्तेमाल होता है बड़ा ही रुचिकर है ये, ये बात वहाँ के लिए उस रामलीला में वो कितनी बड़ा है है से है हैं हैं जो करीब ग्यार, दिन निरंतर चलता है, अच्छा। चलता था अच्छा गाने गाने खूब गाए जाते हैं। तो मैं मुझे तो होता है, मेरा मेरी शुरुआत में हुई, वो गाने हुई, आज मैं नहीं गा सकता पता नहीं ये हुआ अच्छा। तब मुझे पता नहीं है मुझे याद नहीं है कि मैं वो बाजे को लेकिन तर्जे इतनी अंदर भीगी हुई थी कि वो अपने आप ही मुखर हो जाती थी अच्छा। तो, तो तुलसीदास के ही नहीं, नहीं पत्रिका के भी थे कुछ दूसरी मानस से भी थे कुछ उनके अपने बनाए हुए थे अच्छा। जिसमें पार्सी थेटर का प्रभाव बहुत ज्यादा था अच्छा। बड़ी अच्छी रागराग्निया थी देख देख जो भी जितने भी रस होते हैं सारे रसों की रागराग्निया उसमें मिलती है वहाँ गाने वालों की और वा बजाने वालों की क्या बात थी उनको वो सब स्वतः सीखते थे कोई वहाँ ऐसी तालीम नहीं थी वैसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी करो साल में एक मौका आता था करने का बस तो वो भी जो भी होता था रात को ही होता था दुकान वकानों से निवृत्ति हुए ऑफिस से निवृत्ति हुए रात को आठ बजे शुरू होता था सुबह तीन बजे तक रियाज वगैरह जो करना था उनको तालीम वाले भी वो वहीं चलती थी पर्दे रहते तभी बनते थे सीनियर उसी वक्त बनती थी अच्छा हाँ लेकिन एक बहुत बढ़िया बात ये करते थे वो लोग नाटक ये रामलीला खत्म हो जाती थी ग्यारह दिन में बर्फ बाद उसके लिए एक वो पासी नाटक किया करते थे दो तो तीन दिन अच्छा दो तीन दिन पारसी नाटक किया करते थे पारसी नाटक की ट्रेनिंग बड़ी गहन गंभीर तरीके से हो जाती थी बहुत उसमें जितना भी अंदाज हो सकता है नाटकी उसके लिए अच्छे से अच्छा लाने की ये था। उसके जो दृश्य हो वगैरह सुंदर ढंग से बनाए जाते थे।, मैंने उसके बाद दे देखा था। उससे करते थे वो लोग अच्छा। हाँ। अच्छा। सुधार भी कर लेते थे हुँ, हुँ। कुछ उनको काट भी लेते थे तराश भी लेते थे लेकिन मुझे लगता था पारसी थिएटर वोला से बेहतर वो लोग करते थे और उसमें एक, एक आती थी। अच्छा ये पर ये पर सब अलग से वही नहीं नहीं तो? करते। करते। बनते थे बाहर केवल मात्र किसी घोषणा के लिए आते हो की फला ने फला को पुरस्कार दिया अच्छा नहीं तो वो उसका इस्तेमाल नहीं होता था और बिल्कुल उसमें जिंदा म्यूजिक डांस वगैरह जो होते थे ऐसे होते थे और सभी को लड़के ही करते नहीं आते थे नहीं आती थी तो वो मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है हमको तो नहीं देते थे क्योंकि मुझे बुरा समझा जाता था स्कूल स्कूल स्कुल से भाग जाता था तो नहीं, नहीं इसको भगाओ ये अच्छा लड़का नहीं है मुझे ये शौक था चला जाता था सुनता रहता था एक दिन उनको तीन चार बच्चे इस वक्ति में चाहिए थे तो उसमें काचे इसको दे दो ऐसे कहो ये यह यहाँ पे भागे भागे नहीं है ऐसे हमका नहीं भागे शौक था तो एक ही संवाद वहां बोलना था के सभी से निकल के सत्य जाता है तो वो संवाद मुझे आज भी याद है क्या था यह है कि जब सरस्वती नहीं रही लक्ष्मी नहीं रही तो सत्य कैसे रह सकता है इसलिए मैं भी अच्छा ये था इसकी रखता खूब लगा रखा था <laughs> और वहाँ जो प्रॉमटर तो रखते ही थे वो डॉक्टर ने मुझे गलत प्रॉम किया था अच्छा। मैंने उनको सुनी अनसुनी करके अपना ही डायलॉग बोला था तो जब मेरी वहां से मैं चला गया था एग्जिट हो गई थी तो डॉक्टर आया मैंने साबाशी उसके मैं दी जब मैंने तुमको गलत बता दिया उसके बाद जब खत्म हुआ तो लोगों ने कहा ये भाव बने बच्चा बहुत अच्छा है इसकी आवाज़ सबसे दूर तक अच्छा बहुत अच्छा सावर साबर तो तब से फिर मैंने नाटक का में रुचि लेनी शुरू की बड़ा पता भी मैं भाई साहब करते थे तो उनको देख के और मुझे लगता था भाई साहब भाई साहब बहुत एक्ट्रेस वो अच्छा। करते थे वीर वो अच्छा। अच्छे एक्ट्रेस माने जाते थे लेकिन हमारे घर में इसके सख्त मानियत थी करते तो कैसे थे आज़ा, आज़ा, के तो चोरी के थे, थे, थे। के बावजूद चिपके जाते डांट खा देते मैं इसमें था। अभी नहीं कर रहा था इसमें का था श्रवण कुमार ने। मेरी मदर का माताजी का ऑपरेशन हुआ था और मैं ऑपरेशन के बाद उनकी वहाँ पर निगरानी में ड्यूटी पर था तो वहाँ चला गया वहाँ कोई भी नहीं उसके बाद तो खैर भी नाक हमारे बहुत पड़ी बहुत आने पड़ी पर एक दिन तो मैं बताऊँ मुझे बहुत बढ़िया घटना हुई थी किसी नाटक हाटक से करके हम आ रहे थे या रामलीला देख के आ रहा था कहीं से नहीं नाटक करके आ रहा था तो घर गया तो देखा कि सब आज दरवाजे खुलें कभी दरवाजे खुले तो रहते नहीं हम हाथ धो डाल के खोलते थे जूते नीचे ही खोल लेते थे सामने देखा तो वही चिंगारी सी चल थी वो पिताजी से वेट पी रहे हमारे वहाँ बैठे हुए उसका अंधेरे में कहा वहाँ पर खर्चा आ गया तुम क्या ये लाइट चला लाइट जलाए हाँ अब ये बंदूक उठा बंदूक उठाए नहीं समझा उनको देनी है आप घूम जाए अबाउट टनकर और निकल जाए यहाँ से समझ में नहीं आया खड़ा खड़ा रह गया उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलते थे अंग्रेजी के जमाने के थे वो जिन्हें क्या क्या बोलते थे हमारे समझ में भी नहीं आता था। <laughs> उनको गुस्सा अंग्रेजी में ही आता था फौजी थे वो गालियाँ वालियां भी दी और क्या कहा कि इससे वहाँ ठुम नाचता नाश्ता आता था, था। मेरी मार्शल रेस और तो वहां पर ठुमके थु, नाचता है मेराशि मेराशि बनता ये वो अरे अच्छा तो डाकू तो बन जा मजाल नहीं खुद देखने को चले जाते थे <laughs> देखते थे वो, तका तका था लेकिन ये उनको कभी सही नहीं था कि उनके घर <laughs> वाले ऐसा काम करें अच्छा मैं साइट बदल दू कंटिन्यूड ऑन साइट बी